उफ, एक औरत किसी जगह पर पड़ी हुई थी जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था उसके चारों तरफ अंधेरा सा छाया हुआ था उसने अपना हाथ इधर उधर मारते हुए जगह का अंदाजा लगाने की कोशिश शुरू की लेकिन उसे इस जगह की गीले फर्श के अलावा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ऐसा लग रहा था जैसे फर्श पर कहीं से पानी रिसकर आ रहा है बाकी उसे ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था वो मन ही मन खुद से सवाल करने लगी ये हूं नहीं, कोई है, कोई है नहीं सुनाई पड़ रही थी बल्कि खुद की ही आवाज गूंज कर सुनाई दे रही थी उसके होठ सूखे हुए थे और शरीर में काफी कमजोरी भी लग रही थी उसने तुरंत अपने शरीर को चेक करना शुरू किया कहीं से उसे बांधा तक नहीं गया है लेकिन उसके हाथ पैर मुंह सब कुछ खुला हुआ था कुछ भी बंधा हुआ नहीं था अब वो किस तरह से संभालते हुए शुरू कर दी यहाँ दीवार पर छूने से एहसास हो रहा था कि इस पर सिरेमिक टाइल लगी हुई है लेकिन उस पर भी ना जाने क्यों सीलन का एहसास हो रहा था इसी तरह वो उठकर खड़ी हुई और दीवार के सहारे चलने लगी खड़े होने पर उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी टांगों में जोर ही नहीं है बड़ी मुश्किल से वो दीवार के सहारे चिपक कर आगे बढ़ने लगी एक तो यहाँ घनघोर अंधेरा था जिससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था ऊपर से ना जाने क्यों फर्श के साथ ही दीवार में भी नमी थी ऐसा लग रहा था कि कहीं से पानी रिस कर यहाँ आ रहा है वो औरत जिस तरह बढ़ने की कोशिश कर रही थी उधर की फर्श का लेवल ऊंचा था इसलिए उसे चढ़ाई भी करनी पड़ रही थी इसी तरह से वो दीवार के सहारे रेंगते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगी अब तक इस औरत को एहसास हो गया था कि वो किसी कमरे में फंसी हुई है इस कमरे की चौड़ाई ज्यादा नहीं है महज चार से छ फीट ही इस कमरे की चौड़ाई है यहाँ की फर्श और दीवार दोनों पर ही सिरेमिक टाइल लगा हुआ है कमरे में लाइट का कोई सोर्स नहीं है इस वजह से यहाँ जबरदस्त अंधेरा है खुद को इस तरह अनजान कमरे में फंसा हुआ पाकर उस औरत के दिल की धड़कन बढ़ गई थी वो बेहद घबराई हुई थी किसी भी भी हालत में अब वो वो जल्द जल्द से से से बाहर निकलना चाहती थी। थी। डर के के मारे वो मदद मदद लिए चिल्ला रही कोई कोई कोई कोई है कोई है है। करो कोई सुन रहा है। किसी तरह लगभग छह फीट चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि अब वो कमरे के दरवाजे के पास पहुंच गई है वहां एक छोटा सा मेटल का बना हुआ डोर लगा हुआ था यह डोर बाहर से लॉक था और इसमें से भी ना जाने कैसे पानी रिस कर आ रहा था ऐसा लग रहा था कि इस मेटल डोर को किसी लकड़ी के सहारे बंद किया गया है वो औरत घबराहट के मारे जोर जोर से ये मेटल का दरवाजा पीटने लगी कोई है कोई है वहाँ खोलो खोलो इसे कोई है लेकिन मदद करने के लिए किसी की भी आवाज नहीं आई वो औरत जोर जोर से डोर पर हाथ पीटने के साथ ही रोने भी लग गई काफी देर तक डोर पीटने के बाद वो जमीन पर बैठ जोर जोर से रोने लगी विक्रांत ने अपने बिस्तर पर लेटे हुए ही खूब जोर की अंगड़ाई ली इसके लिए उसने अपना मुंह भी खूब बड़ा सा खोलकर आवाज भी निकाली अब जाकर नींद पूरी हुई। विक्रांत ने अब अपनी आंखें खोली पूरी रात वो बेहद गहरी नींद में सोता रहा था और आज उसकी नींद बिना किसी अलार्म के और बिना किसी के उठाए खुद ही खुली थी इस वक्त घड़ी में सुबह के दस हो रहे थे कल रात जब वो नासिक से लौटा तब सीधे ही वो बिस्तर पर पड़ गया यहाँ तक कि उसने रात में कुछ खाया भी नहीं था अभी भी विक्रांत आलस से भरी अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर पर इधर उधर करवट ले रहा था इसी बीच उसे याद आया कि उसने कल रात कितने अजीब अजीब से सपने देखे थे पहले तो उसने नैना को खुद पर गोली चलाते हुए देख रहा था नैना ने उसे गन लेकर दौड़ाया हुआ है और उस पर गोली चला रही है और विक्रांत नैना से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो ना जाने क्यों दौड़ ही नहीं पा रहा था फिर नैना उस पर कई सारी गोलियां चलाती है लेकिन तभी वहा कुछ गुंडे आ जाते हैं और नैना गुंडों पर गोलियां चलानी लग जाती है फिर नैाने कैसे गुंडे गायब हो जाते हैं और नैना की गोली एक कार के दरवाजे पर लगते हुए उस पर निशान बनाने लग जाती है ओह विक्रांत ने फिर से जोर के अंगड़ाई ली और मन ही मन सोचने लगा कि वाकई में जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है उसी के हिसाब से हमें सपने भी दिखाई पड़ते हैं कल जब उसने पांचों लुटेरों को अरेस्ट कर लिया था तब उसके बाद से विक्रांत लगातार नैना को किस करने के बारे में ही सोच रहा था अब चूंकि वो नैना से लगाई हुई शर्त जीत चुका था इसीलिए वो नैना को किस करने के लिए बेताब हो रहा था हालांकि वो नैना से खुलकर इसके लिए कह नहीं पा रहा था क्योंकि तो पिछले दिन जिस तरह से नैना ने तड़ातड़ गोलियां चलाई थी उसे याद करके विक्रांत अभी भी डर जाता है नैना भी विक्रांत जितनी ही सिर है तो विक्रांत को डर था कि कहीं उसने नैना से किस मांगा और फिर उसने गुस्से में आकर उसके बदले में उसके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी तो फिर तो बस एक किसके चक्कर में जान से हाथ धोना पड़ जाएगा मिस्टर नैना को अपने झांसे में वो ले ही लेगा अब तो बैंक रॉबरी का केस सोल्व ही हो चुका था इस केस के सोल्व हो जाने के बाद डीएन नगर ब्रांच ने काफी राहत की सांस ली थी अब डीएन नगर पुलिस ब्रांच के पास सिर्फ बैंक में मिली वैक्यूम अपना पूरा जी जान लगाकर जल्द से जल्द इस वैक्यूम डेड बॉडी वाले केस को करके रहेंगे। किसी भी हालत में ये केस, से पहले ही डीएन नगर ब्रांच को सोल्व करना है विक्रांत को पिछली रात को ही पता लग गया था की स्पेशल टास्क फोर्स को एक और वैक्यूम शील्ड डेड बॉडी मिली है यह डेडबॉडी भी बैंक के लॉकर में ही मिली है लेकिन इसके बाद कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं सुनने में आई है अब यह केस दिन पर दिन और सीरियस होता जा रहा था अब तक कुल छह डेड बॉडी मिल चुकी हैं और सबके सब सेम पोजीशन में अगर इन छह के छह लोगों को किसी एक इंसान ने मारा है तो फिर यह सीरियल मर्डर केस हो गया और इतना बड़ा मर्डर केस आज तक शायद ही डी नगर ब्रांच में कभी हुआ है इससे पहले ऐसा केस सिर्फ उन्नीस का किडनेपिंग केस था उसमें एक साथ पांच बच्चों को मार दिया गया था और अब इस केस में भी छह लोगों के मर्डर की बात सामने आ चुकी है अभी तक पब्लिक को इस केस के बारे में कुछ पता नहीं है लेकिन अगर पब्लिक में ये बात सामने आ गई फिर तो पुलिस के लिए जीना दूभर हो जाएगा आखिर कौन हो सकता है कतल छह लोगों का मर्डर भला कोई क्यों करेगा और उसने सबको भूख से तड़पा कर क्यों मारा और सभी की डेड बॉडी लॉकर रूम में ले जाकर क्यों रखा इस तरह के कई सारे सवाल थे जो सभी इन्वेस्टिगेटर्स को परेशान कर रहे थे